महाभारत आदिपर्व षड विंशतिकततमोध्याय पांडु और माद्री की अस्थियों का दाह संस्कार तथा भाई बंधुओं द्वारा उनके लिए जलांजलिदान धृतराष्ट्रवाच पांडोर्दुर सर्वाणी प्रेत कार्याण कार्य राजभवदराज सिंह से माद्राच अवशेषतः धृतराष्ट्र बोले विदुर राजाओं में श्रेष्ठ पांडुके तथा विशेष विशेषमाद्रे के भी समस्त प्रेतकारी राजोचित ढंग से कराओ वसुन् शांतिरत्ना धना विविधा च पाण्डो प्रयक्ष माद्र्या येभ्यो यंचित यहाँ चुंतीसत्कार कुरियान्माद्र्या माद्यास, माद्यास कुरू यथान वायुनादित्य पश्चेताम ताम तमृताम पांडव और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु वस्त्र रत्न और धन दान करो इस अवसर पर जिनको जितना चाहिए उतना धन दो कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहे वैसी व्यवस्था करो माद्री के अस्थियों को वस्त्रों से अच्छे प्रकार ढक दो जिससे उसे वायु तथा सूर्य भी न देख सके नोच पांडुतापम निष्पाप राजा पांडु, रा तो पांडु सोचनीय नहीं प्रशंसनीय है जिन्हें देव कुमारों के समान पांच वीर पुत्र प्राप्त हुए है वह समुवाच विदुरस्थ तथे सह भारत पाण्डु संस्कारयास ते से परम पूजि वैश्व पा कहते हैं राजन विदुर् ने धृतराष्ट्रे तथास्तु कहकर भीष्मजी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार कराया ततस्तु नगरा तुर्ण आज गन्ध पुरस्कृता नेषिता पाप का दीप्ता पाण्डो राजन पुरोहित राजन तदनंतर शीघ्र ही पाण्डु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहितगणभृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित लिए नगर से बाहर निकले अथइनामा पुष्पैगंध विविध वास वासाद्य सर्वस इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ गंधों से एक शिविका वैकुंठ के को सजाकर उसे सब ओर से वस्त्र द्वारा ढक दिया गया ताम तथा शोभिताम माल्यवा शोभ महाधन अमात्यात हीनम सुहृदोपतस्थिर इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्पमालाओं से सुशोभित उस शिविका के समीप मंत्री भाई बंधु और सुहे संबंधी सब लोग उपस्थित हुए नृसिह नुक्न परमानंकृतम अवहन जान मुख्यन सहमाद्यास संयतम उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थिया भली भांति बंध कर रखी गई थी बांध कर रखी गई थी मनुष्य द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस शिविका के द्वारा वे सभी बंधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे पांडुरेपत्रेण चाम चर्वित्रनाद चक्रे तत शिविका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था छवर जुलाए जा रहे थे सब प्रकार के बाजों गाजों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी रत्नाली चाप्य पदाया बहू ने सतसो नुकाभ्य पांडव तस् ऊर्ध्वदेश के सैकड़ों मनुष्यों ने उस महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न लेकर याचकों को दिए अथक्ष अथ छत्राणी शुभ्राणी चामराणी बृहंत च आ जफ्रु कौरवश्यार्थी वाशाति इसके बाद कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र बहुतेरे बड़े बड़े चवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए या जुक्लवासोभिल जमाना हुताशना हु। अगछन्न घृत्यम सोलंकृता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्विक शुद्रावसत नजगमुनराधिपम पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र के अग्नि में आहुति डालते जाते थे वे अग्निया माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी के आगे आगे चल रही थी सहस्रो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिविका के पीछे जा रहे थे अयम असमान पहाय दुखे चा धा शास्वते न वे कहते जाते थे हाय ये महाराज हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए भारी दुख में डालकर और हम सब को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं क्रो संत पांडवा सर्वे भीष्मे वचन रमणी एव वनो गंगा तीर समय सुभे न्यास आमासुरताम शिविका दत्वा सभार्य नृ सिंह से पाण्डोर क्लिष्ट समस्त पाण्डव भीष्म तथा विदुरजी क्रंदन करते हुए जा रहे थे वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायास ही महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्री की उस शिविका को रखा तत तरीर तो सर्वगंधासी शुचि कालीयका दिग्धम दिव्यचंदन रूषि पर्यस जलिनाशु सातकुंभमयेघट चंदन चुक्ल सर्वतमन काला गुरु विमित्रेण तथा देश जय तुंग तदनंतर राजा पांडु के अस्थियों को सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का लेप किया गया फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उसका अभिषेक किया तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अगर से मिश्रित नामक गंध द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया इसके बाद उन्हें सफेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया संतुशोभे जीवन निभ न सुन व्याघ्रो महारे इस प्रकार बहुमूल्य शैया पर श्रहण करने योग्य नरश्रेष्ठ राजा पांडु की अस्थिया वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्य की भांति शोभा पाने लगी है हेधाग्न सर्वे जाज का दे दोक्तें रिधारे निया चक्रु समकम याज प्रेत याजकैरभ्य नेतक समस्त याजकों और पुरोहितों ने अमे की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की याजकों के आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया तुंग पद्म पद्मेण चंदन सुगंधि अन्य सहिध्य गिर तुंग और पद्म पद्मक मिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधि पूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया तत शरीर दृष्टवा मोहवश हा हा पुत्र हित पपात सहसा भुवई उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता कौसल्या अर्थात अम्बालिका हा पुत्र हा पुत्र कहती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी ताम प्रेक्ष पति तम पतिता पौर जानपन दुख संतप्त राजभक्तिया कृपान्वित उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित एवं दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे कुंत्या शैवातना देना सर्वाणी मानुष्स कुंती के आर्तनाद से मनुष्यों सहित समस्त पशु और पक्षी आदि प्राणी भी करुण क्रंदन करने लगे तथा भी शांत विदुरस्य विदुरश्च महामति सर्व कौरवास्थ प्रार भृत संतनु नंदन भीस्म परम बुद्धिमान विदुर तथा संपूर्ण कौरव भी अत्यंत दुख में निमग्न हो रोने लगे तथो भी स पाण्डवै उदक्रित सर्वास्थ कुयोषि तदनंतर भीष्म विदुर राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों के सहित कुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु के लिए जलांजलि दी पांडवा सर्वे भी शांत नवस्तथा विद्रोह ज्ञाते व चक्र चाप्य उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे संतनु नंदन विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी सबने जलांजलि देने की क्रिया पूरी की कृतोद का नाय पांडवा शोक करथितान थर्वा प्रकृति हो राजन तो दान करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों को साथ ले मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उन सबको समझा बुझा कर शोक करने से रोकने लगे यथव पांडवा भूमु सुषपूष बाधवे तथा नागराराजन शिष्य ब्राह्मणादय तदतावत बभूव पांडव साध राजन बारह राज्यों तक, तक जिस प्रकार बंधु बांधों सहित पांडव भूमि पर सोए उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे उतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर पांडवों के साथ आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा बूढ़ों से लेकर बच्चे तक सभी वहां दुख में डूबे रहे सारा नगर ही अस्वस्थ चित्त हो गया था इत श्री महाभारती आदि पर संभव पर्वि पांडु दाहे षड विंशतिकत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के दाह संस्कार के संबंध रखने वाला एक अध्याय पूरा हुआ